तो अक्षोहिणी सेना का एक ही हेला से निपटन हो गया था वह सर्पिणी बहुत ही दुष्ट आचार वाली थी और बहुत सी मायाओं के परिग्रह वाली भी थी वह एक एक क्षण में करोड़ों करोड़ों सर्पों का सृजन कर रही थी इसके पश्चात वह संपूर्ण सेना बेचैन हो गई थी ऐसा देखकर वह देवी बहुत ही रोष से युक्त हो गयी थी वह नकुली गरुड़ पर समारूढ़ा उस रणांगन में आ गई थी वह ललिता देवी के तालु से उत्पन्न हुई थी और तपे हुए सुवर्ण के समान थी उसका समस्त वांग मई आकार था और उसके दाँत वज्रम थे उसने वहाँ पर अपना बल उस सर्पणी के समक्ष में सृजन किया था वह गरुड़ भी ऐसा था जिसके बहुत उच्च अंश थे और वह अपने पंखों से पर्वतों को भी विक्षिप्त कर रहा था वह गरुड़ उस युद्ध में चल दिया था जो साक्षात जंगम सुमेरु के ही समान था सर्पिणी की माया से समुत्पन्न परमाधिक भयानक सर्पो को देखकर कर नकुली ने क्रोध से लाल नेत्रों वाला अपना मुख खुला हुआ कर दिया था इसके पश्चात श्री नकुली देवी की 32 करोड़ सेना नकुलों की समुत्पन्न हो गई थी और स्वर्ण के प्रभा वाले नकुल उत्पन्न हो गए थे वे नकुल सर्पणी के सर्पों के मंडल को अपनी दाड़ों के विमर्दन ऐसी उनके विषो का विनाश कर रहे थे तथा उस महान घोर समर स्थल में इधर उधर वे नकुल स्वर्ण के समान चमकते हुए विष का नाश करने वाले भ्रमण करने लगे थे उन समस्त नकुलों के दोनों कान ऊपर की ओर उठे हुए थे और क्रोध के संपर्क से वे अपने लोमों को उद्धूलित कर रहे थे इस तरह से फूले हुए अपने मुंहों को खोले हुए सर्पों का विनाश करने वाले हुए थे एक एक माया से निर्मित सर्प के लिए एक, -एक ही नकुल उगत हो गया था और ये अपने परमाधिक तीक्षण दांतों के द्वारा सर्पों के शरीरों का खंडन कर रहे थे सर्पों के फणों से निकले हुए रुधिर से नकुलों की लाल हो गई थी और वे अपनी जीवा से उस रुधिर को चाटते हुए स्वयं भी उस युद्ध में पलावित हो गए थे उन नकुलों के द्वारा काटे गए उनके शरीर अत्यंत चटुल हो गए थे और बारम्बार सर्पो के कुंडलित भोगों के साथ वे विचेषा कर रहे थे नकुलों के समुदाय के द्वारा काटे गए सर्पों के प्राण जा चुके थे और उनके फणों के बाहर से निकलकर गिरी हुई मनिया उस समरांगन में चमक रही थी और नकुलों के प्रहारों के द्वारा सर्पों के फणों के समुदाय से निर्गत मनियों के समूह से वे समस्त सर्प उस समर में अग्नियों की ज्वालाओं के ही समान दिखलाई दे रहे थे इस प्रकार ऐसी नकुलों के समुदाय के द्वारा जब सर्पों के मंडल अवखंडित हो गए थे तो महा सर्पों का समूह नष्ट हो जाने पर सर्पिणी को बड़ा भारी क्रोध हो गया था उस सर्पिणी के साथ उस नकुलेश्वरी ने महान युद्ध करके उसने अपने शिली मुख में अत्यधिक क्रूर गरुड़ास्त्र धारण किया था उस गरुड़ास्त्र ने जिसमें अत्यधिक ज्वालाय निकल रही थी और समस्त दिशाएं जिनसे चमक रही थी सर्पिणी के देह में प्रवेश किया था और उस सर्पों की माया का शोषण कर दिया था जब उसकी उस माया की शक्ति का विनाश हो गया था तब वह सर्पिणी विलीन हो गई थी और उसके विनाश हो जाने से वे जो पांच सेनापति थे उनको बहुत अधिक क्रोध हो गया था वे सेनानी जिसके बल से समस्त सुरों का भी अपमान कर देते थे वे सर्पिणी के पराक्रम से विनष्ट हो गई थी और उसकी केवल कथा ही शेष रह गयी थी इसीलिए अपने बल के विनाश हो जाने ऐसी वे चमुवर बहुत क्रोधित हुए थे और उन्होंने सबने मिलकर अपने शस्त्रों के समूह से उस नकुली पर प्रबल प्रहार किए थे उस सेना की स्वामिनी अकेली ही थी और ताक्षर के रथ पर समारूढ़ थी उस अकेली ही ने उन पांचों सेनापतियों के साथ शस्त्रों की वर्षा करने वाली ने बहुत ही हल्के हाथ होने से युद्ध किया था पट्टिश, मुसल और सहस्त्रों बिंदी वालों से तथा वज्र की शक्ति से पूर्ण दाँतों से मर्म में दंशन किया था और प्रहार किया था फिर तो समस्त दैत्यगण हाहाकार की ध्वनि करते हुए उन उदग्र दंशन करने वाले नकुलों के द्वारा बेचैन हो गए थे उनमें कुछ तो आकाश से परम घोर करते हुए उत्पन्न कर रहे थे अत्यंत क्रोध से युक्त नकुल शत्रुओं की सेना का दंशन कर रहे थे उन असुरों की उस समय में बहुत ही बुरी दशा हो गयी थी कुछ तो कानों में काटे गए थे कुछ नासिकाओ में और कुछ शिरो में दंशित किए गए थे एवं कुछ पीठ पर दंशन किए गए थे इस तरह से सबकी क्रियाएं विनष्ट हो गई थी ऐसे सबके सब वे बेचैन हो गए थे उनके कवर छिन्न हो गए थे भय के कारण उन्होंने अपने शस्त्रों को छोड़ दिया था वे समस्त असुर नकुलों से पराभव को प्राप्त होकर निमलित हो गए थे कुछ नकुल तो शत्रुओं के खुले हुए मुखों में प्रवेश करके सर्पों के मुखो को खींच उनके रचना के तलों को काट रहे थे अन्य नकुल शत्रुओं के कानों के छिद्रों में प्रवेश करके उन्हें दंशित कर रहे थे तथा वे नकुल उनके अनेक छिद्रों में सूक्ष्म रूपों वाले होकर प्रविष्ट हो रहे थे इस प्रकार से अपनी सेनाओं को नकुलों के द्वारा अभिभूत हुई देखकर तथा अपने सैनिकों को दीन अवलोकन करके करंग को बहुत अधिक क्रोध हो गया था अन्य भी जो सेनानी थे वे भी बहुत ही हल्के हाथों वाले और महान बलवान थे उन्होंने प्रत्येक नकुल के ऊपर शरों के समूहों की मेघों की भांति वर्षा की थी दैतियों के सेनापतियों के परम प्रोड़ धनुषों से निकले हुए बाणों ने नकुलों के करोड़ों दांतों पर अथवा दांतों के कोनों पर अतिब कठोर घटन किया था अर्थात जोरदार प्रहार किए थे सैकड़ों से भी अधिक सेनानियों के बाणों के समुदायों से आहत नकुल के वज्र के समान दाँतों से अग्नि की चिंगारिया निकल रही थी उन पाँचों सेनापतियों ने एक ही हल्ले में मिलकर सेना का विमर्दन कर दिया था सैनानियों के द्वारा छोड़े हुए बाणों से जो करोड़ों की संख्या में थे वे शरीरों वाले नकुल इधर उधर घूमते गए नकुली के आसपास घिरकर समागत हो गए थे इसके अनंतर वांग में की एक देवता वह नकुली नकुलों की परावृत्ति से बड़ी भारी क्रोध में भर गई थी उस नकुली ने अक्षीर्ण नकुल नामक महास्त्र को जिसका सभी और मुख था और जो वहीन की ज्वालाओं से घिरे हुए अग्रभाग वाला था उसको अपने धनुष पर चढ़ाया था उसके अस्त्र से निकले हुए करोड़ों बाहर आए थे जिनके वज्र के समान अंग थे वज्र जैसे ही लोम थे और वज्र के तुल्य दंशटाएं थी तथा उनका महान वेग था वे सभी वज्र के संसार वाले निविड और वज्र जाल के सदृश भयंकर थे उनके नख भी वज्र जैसे आकार वाले थे उनसे वे इस मही तल को कर रहे थे वे वज्र रत्न के समान प्रकाश वाले नेत्रों से भी शोभा वाले थे। और जैसे वज्र का पात होता है वैसा ही उनका भी था। वे अपनी नासिकाओं से चीखे मारने वाले थे वे अपने दांतों के कौनों से असुरों की सेनाओं का मर्दन करते थे निरपराधी उन्होंने अनेक प्रकार के पराक्रम को प्रदर्शित किया था इस रीति से महान बल वाले तथा वज्र के तुल्य घोर नकुलों की कोटियों से वे अधम दानव अपने शरीरों के प्रत्येक अवयवों से विनष्ट हो गए थे इस तरह वज्रपूर्ण नकुलों के मंडलों से दैत्यों की सेनाएं छिन्न भिन्न हो गई थी सौ अक्ष की संख्या में वे केवल स्वयं ही बचे थे तब तो उनको बड़े क्रोध से और अत्यधिक त्रास से उन चमोवरों को ग्रहण किया था अपने धनुषो को खींच उन्होंने और अधिक संग्राम किया था उस नकुलेश्वरी ने उनके साथ अनेक प्रकार से संग्राम करते हुए पट्टिश से करंग के सिर को काट दिया था जो कि महान कठिन था वे चार शत्रु थे जिसमें काक प्रमुख था ऊपर की ओर उछाल खाकर तारकश्य खड़क से उनका सिर काट दिया था श्यामलंबिका ने उस तरह की हाथ की सफाई नकुली की देखी थी और उसको महान सत्व वाली और दुष्ट असुरो के विनाश करने वाली को बहुत मान लिया था फिर उस श्यामबिका ने अपने अंग का जो देव तत्व था वह उसको दे दिया था जब अलौकिक गुण दिखाई देता है तो किसके हृदय में प्रीति समुत्पन्न नहीं हुआ करती है जो भी नकुल मरने से बचे हुए थे वे बहुत ही भयभीत होकर उन वकुली की शरण में गए थे उसने भी उनको देखकर कि ये डरे हुए हैं, कृपा करके कहा था डरो मत और वह हंस गयी थी उसने कहा था कि आप अपने राजा को इस संग्राम का सब समाचार बता दो इस रीति से बस देवी के द्वारा भेजे गए उन्होंने उस समय में युद्ध भूमि का अवलोकन किया था और वे भय से मुदित होकर फिर सब शून्य की नगरी में भागकर चले गए थे उस समाचार को सुनकर वह प्रचंड भंडास बड़ा क्रुद्ध हुआ था वलाहादी सप्त सेनापति वर्णन उन सबके मर जाने पर वह शून्य का स्वामी क्रोध से अंधा हो गया था और लंबी श्वास लेता हुआ युद्ध करने की इच्छा से पूर्ण अभिप्राय वाले ने कुजलाश से यह कहा था हे आप तो परम भद्र है और हमारा इस समय अमंगल आकर उपस्थित हो गया है देखो बड़े भारी भुजाओं के विक्रम वाले करम प्रभृति सेनापति गण जो कि समस्त देवों के मत का भंजन करने वाले थे सर्पणी माया से पापिनी उसने परम गूढ़ माया के द्वारा सबको मार डाला है अब बलाह जो उदग्र भुजाओं के सत्व वाले भी हैं, उनको युद्ध करने के लिए भेज दो उनके साथ 300 सौ अक्षोहीणी सेनाएं भी भेज दो वे माया में भी कुशल हैं। वे ललिता की सेनाओं का विमर्दन कर डालेंगे अये वे तो विजय करके ही मेरे समीप में वापिस प्राप्त होंगे वे कीकसा के गर्भ से समुत्पन्न हुए है और अधिक प्रचंड पराक्रम ऐसी समन्वित है जिनमें बलाहक प्रधान हैं, वे सातों भाई हैं और हमेशा ही जयशील रहे हैं मैं समझता हूँ कि इस युद्ध स्थल में उनकी तो अवश्य ही विजय होगी